आज 18 फरवरी 2016 गुरुवार का दिवस है और हरियाणी कार्यश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग पिछले कुछ समय से विज्ञान भैरों को पढ़ने की आरंभिक तैयारी कर रहे हैं इस आरंभिक तैयारी करने के दौरान पहले हमने करीब दो माह तक काश्मीर शेव दर्शन और अद्वैत के मूल सिद्धांतों को समझना और प्रत्यभिज्ञा का अध्ययन किया उसके बाद अभी पिछले करीब तीन सप्ताह से हम विज्ञान भैरव में आने वाले जो तकनीकी शब्द हैं और उसकी जो मूल धारणाएं हैं उस पर चर्चा कर रहे थे आज हम विज्ञान भैरव का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं इसके पहले जो जानकारी देना ज़रूरी थी वो यही थी कि जो साढ़े आठ से नौ का पीरियड होगा उसमें हम तंत्रालोक का वाचन करेंगे तंत्रलोक एक ऐसा महान ग्रंथ है विश्व की विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है और हमारी जो शिव दर्शन की अद्वैत शिव दर्शन की जो समस्त धारणाएं भावनाएं हैं उसमें सभी उसमें समाहित हैं करीब बारह सौ बरस पहले अभिनव जी ने इस बिखरे हुए ज्ञान को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया और वो प्रयास वंदनीय वो एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने तंत्रशास्त्र सौंदर्यशास्त्र नाट्य शास्त्र संगीत शास्त्र शास्त, चित्रकला सब पर अपनी विद्वता या अपनी योग्यता की छाप छोड़ी थी आज कोई नाट्यकला के बारे में बात करता है तो आदि नाटककार के रूप में सबसे पहले अभिनव गुप्ता जी का नाम है। कोई तंत्र की बात करता है तो तंत्र के परम ज्ञानी के रूप में सबसे पहले अभिनव गुप्ता जी का नाम आता है तो उन अभिनव गुप्ता जी की जो पूर्ण पुस्तक हमारे यहाँ जैसे वो उपलब्ध है इस सबका श्रेय जाता है अन्य लोगों को भी सबसे पहले तो जयरत जी जिन्होंने अभिनव गुप्ता जी के इस सार गर्भित ज्ञान पर अपनी कमेंट्री लिखी लेकिन वो व्याख्या भी संस्कृत में थी और पिछले करीब 500 वर्षों से वो अज्ञातवास में या वनवास में छिपी उसके बारे में हमको किसी को विशेष जानकारी नहीं थी गिने चिने विद्वान लोगों के बीच में वो चर्चा उसकी होती वर्तमान या जिसको आधुनिक काल का श्रेय कहता है लक्ष्मण जी महाराज को जिन्होंने स्वयं पहले संस्कृत का और सांस्कृत के शास्त्रों का गहन अध्ययन किया तदंतर काश्मीर शिव दर्शन में उनकी जो विशिष्ट रुचि थी उसके अनुकूल उन्होंने काश्मीर शिव दर्शन के जितने ग्रंथ हैं तो उन सभी ग्रंथों का पुनरुद्धार किया उस क्रम में उन्होंने जो ये जयरथ जी की टिप्पणियाँ थी उसको हिंदी में लाने का प्रयास किया और उस प्रयास की जिम्मेदारी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परमहंस मिश्र जी को दी परमहंस मिश्र जी ने आरंभिक रूप से अपनी असमर्थता जाहिर की कि मैं इतना विद्वत नहीं हूँ कि मैं इन सब जैरत जी की व्याख्याओं को ठीक से समझ सकूँ लेकिन चूंकि गुरु आज्ञा थी उन्होंने श्रोधार किया और उसको हिन्दे में लिखना शुरू किया उनको विशिष्ट अनुभव हुआ जबकि उनको स्वप्न में भी आज्ञा मिली अभिनव गुप्ता जी से कि इस कार्य को तुमको करना ही है कि वर्तमान में अगर हिंदी भाषा में ही ये ग्रंथ होगा तो ही हमारे उपयोग में आ पाएगा परमहंस मिश्र जी ने उसकी हिंदी टीका की है जो नीर क्षेर विवेक के नाम से आज हमारे पास उपलब्ध है तो ये तय किया गया कि ये जो साढ़े आठ से नौ के बीच का वक्त होगा इस साढ़े आठ से नौ के समय में हम सतत तंत्रालोक का पाठ करेंगे और ये तंत्रालोक का पाठ हम रिपीट नहीं करेंगे जहाँ से शुरू किया है लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा क्योंकि बड़ा ग्रंथ है करीब साढ़े आठ से नौ तक इसका वाचन चलेगा जो समय पर ना आ पाए उनके लिए ग्रंथ उपलब्ध है लेकिन होता क्या है हम लाख चाहकर भी ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं उस समस्या से हल पाने के लिए हमने तय किया कि 8.30 से नौ तक उस ग्रंथ का सतत वाचन चले और वो आगे बढ़ता चल जाए तो ये तो ही हमारे 8.30 से नौ के समय के बारे में बात दूसरी बात कि ये प्रयास किया जाएगा कि जिस धारणा के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करें उस धारणा को कम से कम 10 से 15 मिनट का समय दें जिसमें उस धारणा पर जो संभव हो यहाँ पर उस धारणा पर अभ्यास करना तो उस पर अभ्यास करें या मानसिक चिंतन करें ताकि उसकी बाद में हम घर पर जाकर प्रैक्टिस कर सकें उसका अभ्यास घर पर करें क्योंकि अगर हम नियमित अभ्यास करेंगे तो ये धारणा प्रबल होते होते निश्चित रूप से कई किसी न किसी जगह हमें अनुभव जरूर होगा हमारे गुरुदेव का पूर्ण विश्वास है और उनका आशीर्वाद भी हम सबके साथ में है कि ये जरूर होगा आप अगर आप नियमित रूप से इसका श्रवण और अभ्यास करेंगे तो एक चिन्मय बोध का अनुभव होगा जिस बोध को आप चाह के भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते तीसरी बात हम आध्यात्मिक क्षेत्र में जब हम अपनी नज़र आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ दौड़ाते हैं तो हमको खूब सारे लोग दिखाई देते उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनको कुछ सिद्धियां चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आसपास एक भीड़ जमा होती है एक प्रभा बना होता है जो प्रसिद्ध संत होते हैं उन सबको प्रणाम लेकिन सत्य यह है कि आंतरिक बोध से इन सबका कोई संबंध नहीं जो चर्म बोध है या जो संवित का आनंद है उसका इन सबसे कोई संबंध नहीं है क्योंकि ये जितने भी बाहरी आडम्बर हैं या सिद्धियाँ हैं या उपलब्धियाँ हैं या प्रसिद्धियाँ हैं ये सब हमारे आनंद में बाधक है सचमुच में वो सर्वोच्च उपलब्धि में सिवाय बाधा के ओर कुछ भी नहीं सर्वोच्च उपलब्धि एकांतिकता में होती है छोटी जगह पे होती है एक व्यक्ति में होती है जो न तो लोग उसका पड़ोसी जानता है कि इसके अध्यात्म में कोई विशेष दखल या रुचि है, है न उसके कपड़े बतलाते हैं न उसका चेहरा बोलता है लेकिन उसके अंदर की आत्मा उसके अंतर का प्रकाश एक ऐसा प्रकाश देता है जिसके लिए वो चाहकर भी कुछ कुछ नहीं बोल पाता लेकिन अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भी वो व्यक्ति अंदर से एक विशिष्ट आनंद से सराबोर हो कितनी भी विकट परिस्थितियाँ हैं और आती ही हैं हम सब संसारी व्यक्ति हैं समाज में रहते हैं और संसार से भाग के जंगल में भी जाएंगे तो भी विपरीत परिस्थितियाँ तो आएंगी क्योंकि जब तक इस जीवन में सांस चलती है जब तक विपरीत परिस्थिति आती हैं तो उन समस्त विपरीत परिस्थितियों में हमें एक सतत एक प्रकाश का बोध होता है और वही प्रकाश अंदर का आनंद है और उसी प्रकाश की खोज है उसी का विकास है जिसको हम मध्य विकास कहते आए अभी कि उसी का विकास उसी की खोज उसी आनंद का सारा बोध है चूँकि इस ज्ञान का किसी भी इंद्रिय से कोई संबंध नहीं इसलिए किसी भी इंद्रिय के द्वारा इसको पकड़ पाना संभव नहीं है इस आनंद को ना हम आंख से देख सकते हैं ना चमड़े से छू सकते हैं ना जबान से चक, चक सकते हैं ना नाक से सुन सकते हैं क्योंकि ये आनंद मात्र अनुभव किया जा सकता है कारण कि जो पांचों इंद्रियां हैं जो अपना अपना कार्य करती हैं इसी संविद के प्रकाश से प्रकाशित वो इसी परादेवी की ऊर्जा से ऊर्जा ग्रहण करती हैं फिर वे उस परादेवी को कैसे प्रकट कर जिसके द्वारा वो खुद प्रकाशित है जैसे हम थोड़ा बहुत भी समझते जानते हैं तो हम जानते हैं कि जितना प्रकाश पृथ्वी पर उपलब्ध है उसको अब हम संवित के प्रकाश से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करें तो सबसे पहले जाके अटकती सूर्य कोई भी प्रकाश जिसकी अनुसंधित करें या उसका अनुसंधान करें तो पाएंगे कि जितना प्रकाश है वो किसी न किसी तरह सूरज से आया सूरज के प्रकाश ने नदियों और समुद्र को आवेशित किया बादल बने जल बना नदियाँ बही और हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आई और उसने आज ये प्रकाशित किया किसी भी तरह घूमवा। आप एक दीपक जला रहे हो उसमें जो ईंधन है वो ईंधन कहाँ से आया उसका भी स्रोत आप तलाशी मालूम पड़ेगा कि गाय के घी से जल रहा है तो गाय का घी कहां से आया गाय के शरीर से आया गाय का शरीर पुष्ट हुआ चारा खाके और वो चारा कहां से आया उस बीजों से आया वो बीज कहां से आए उन पूर्ववर्ती घास के पौधों से आए उन्होंने पोषण कहां से पाया उसमें क्लोरोफिल था फोटोसिंथेसिस हुआ प्रकाशकिरणों के द्वारा उससे उसमें ऊर्जा प्राप्त हुई और उसी ऊर्जा से वो घिंजल रहा है किसी भी तरह अनुसंधान कर ले हमको पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त सांसारिक ऊर्जाओं का स्रोत सूर्य के रूप में दिखाई देता इसमें कोई संशय नहीं है तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा यंत्र हमारे पास हम बना सकते हैं जिसके द्वारा हम सूर्य को प्रकाशित कर सकें जी नहीं क्यों क्योंकि जिसके द्वारा सूर्य के द्वारा सब कुछ प्रकाशित है उस सूर्य को हम कैसे प्रकाशित कर सकते इसलिए सूर्य को आत्मा का प्रतीक माना जाए कि वो स्वयं प्रकाशित है वास्तव में वो आध्यात्मिक दृष्टि से स्वयं प्रकाश नहीं है वो पर प्रकाशित है क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी संवित के प्रकाश से उधार लिया हुआ प्रकाश है उसे स्वातंत्र शक्ति के द्वारा लिया गया प्रकाश है लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण से समझने के हेतु हम समझ सकते हैं कि वो सूर्य का प्रकाश ही है जो संसार के हर प्रकाश का जनक है उसका आरंभिक स्रोत है तो आरंभिक स्रोत जिस तरीके से संसार के हर प्रकाश का सूर्य है और उस सूर्य को और कोई प्रकाशित प्रकाशित नहीं कर सकता। और कोई ऐसा प्रकाश नहीं है जो सूर्य को प्रकाशित कर दे क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है इसलिए हमारे संविध हमारी आंतरिक चेतना को आनंद को कोई इंद्रिय नहीं है जो देख सके आंख से देख ले चमड़ी से छू ले जीवान से चख ले नाक से सुन ले कान से सुन ले इस प्रकार की कोई व्यवस्था संभव नहीं है क्योंकि ये समस्त ज्ञान इंद्रिया अपने आप में कुछ भी नहीं जड़ है जड़ हैं और ये स्वयं ये ज्ञान इंद्रिया उसी संवीत के प्रकाश से प्रकाशित आज आंख देख रही है लेकिन देखने का औजार मात्र है ये किसी और को दिखाती हैं किसी का प्रयोजन है अंदर बैठा किसी का प्रयोजन है जो इस आंख का उपयोग देखने के लिए करना चाहता है ये कान है अपने आप में जड़ है बाहर से आने वाली जो आवाज है जो शब्द है उस शब्द को कुछ तरंगों में बदलकर वो भीतर भेज देता है एक यंत्र है ये करण है कर्ण संस्कृत शब्द है कर्ण मतलब यंत्र कर्ण मतलब इंद्रिय तो ये इंद्रिया एक प्रकार का यंत्र है जो एक ऊर्जा को स्वीकार कर उस अन्य ऊर्जा में परिवर्तित कर हृदय के अंदर भेजती लेकिन भेजती किसी के लिए है जब तक वो अंदर नहीं है तो उस भेजने का कोई मायना नहीं है क्योंकि वो किसके लिए भेजेगी इसलिए कान नाक आंख त्वचा जबान ये सब जो कुछ भी एकत्रित करते हैं जानकारी वो किसी के लिए है जो अंदर एक संवित है जो आनंद रूप है जो चैतन्य रूप है जो स्वतंत्र रूप जो बोध रूप है उसको इंद्रियां इंद्रिया वही वो, वो, वो समस्त इंद्रियों को प्रकाशित करता है वो इंद्रियां इसको प्रकाशित नहीं कर सकती जो अंदर संवित बैठा है उसको इंद्रिया प्रकाशित इसलिए नहीं कर सकती कि वो स्वयं उससे प्रकाशित है कोई दिया <laughs> सूरज को नहीं दिखा सकते हैं। क्यों कि यह स्वयं सूरज से प्रकाश है इस तरह से इस भावना को हम जब समझेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हमारे अंदर जो संविद का प्रकाश है वो सर्वोच्च उपलब्धि है कोई भी सांसारिक उपलब्धि कोई सिद्धि कोई कलाकारी इतनी बड़ी नहीं है जो संविद के आनंद की बराबरी कर सके इसलिए कभी भी कि उपलब्धियों से चमत्कार होने की हमें आवश्यकता नहीं है। उपलब्धियों से हम जब चमत्कार होते हैं कि वो उनके पास ऐसी सिद्धि है कि इतने समय तक वो आँख मीच के बैठे एक टाँग पर खड़े रहे उन्होंने ऐसा किया वो सब कुछ परिणाम में है लेकिन हमारा वो टारगेट बिल्कुल भी नहीं है वो हम उस दिशा में बिल्कुल भी जाने में उत्सुक नहीं है ना हमारी कोई रुचि है कुछ दिशा में जाए ना हमको उनका किसी का अपमान करने की कोई इच्छा है उनका अपना मार्ग है उनकी अपनी इच्छाएं अपनी कामनाएं लेकिन जितनी भी ये तय है कि सिद्धियाँ हैं उपलब्धियाँ हैं ये सब कुछ माया के क्षेत्र में माया के क्षेत्र के बाहर नहीं चाहे कितनी भीड़ जुटा लें हम कितने भी सारे लोगों को एकत्रित कर लें लेकिन जब हम माया के क्षेत्र से बाहर आते हैं तो फिर भीड़ जुटाने की समस्त संभावनाएँ समाप्त हो जाती हैं। और उसी में आनंद है एक छोटा सा हमारा एक बगीचा है जिसमें हम सीमित संख्या में लोग हैं लेकिन इसमें निश्चित रूप से एक अलग आनंद है क्योंकि हम उस आनंद की खोज में हैं जो सर्वोच्च आनंद है हम उस परा की खोज में हैं जो सर्वोच्च है। उसके बाद उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है इसलिए हमारा आनंद सर्वोच्च आनंद, तो सर्वोच आनंद की खोज है तो विज्ञान भैरव हमको उस सर्वोच्च आनंद की खोज करवाएगा लेकिन हम जिसको खोजें अगर हम उसको न जानें तो हम खोजेंगे कैसे इसलिए हमारी खोज उस आनंद के स्रोत को समझने के बाद ही शुरू हो पाएगी तो सबसे पहले यहां पर एक संवाद है परादेवी का और परशिव का जो एक दूसरे से अभिन्न है लेकिन हम यहाँ पर भिन्नता से उनका वर्णन क्यों करते हैं जैसे किसी को हम सूर्य के बारे में बताएं तो उसको पहले धूप के या प्रकाश के बारे में बताना पड़ेगा तब हम उसको सूर्य के बारे में बता सकते तदनंतर जब उसकी परिपक्व मानसिकता होगी तो समझ जाएगा धूप और सूर्य के प्रकाश में कोई धूप और सूर्य में कोई फर्क नहीं है क्योंकि जहाँ प्रकाश है वहीं सूर्य है जहाँ सूर्य है वहाँ प्रकाश है एक दूसरे को अलग करना संभव नहीं है दीपक और दीपक के प्रकाश को हम अलग नहीं कर सकते उसी तरह से परादेवी और परशिव को हम कभी अलग नहीं कर सकते इन्हें का नाम भैरव और भैरवी है हमारे यहाँ पर आज के जो विज्ञान हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें उनका नाम भैरव और भैरवी है तो भैरव परशिव हैं सर्वोच्च चेतना है या संवित हैं और उनकी जो शक्ति है वो है परादेवी या भैरवी यह दोनों का अलग वर्णन मात्र समझने के लिए सिर्फ वेखरी वाणी में दोनों अलग हैं परा वाणी में दोनों अभिन्न हैं प्रश्न होता है कि जब दोनों अभिन्न हैं तो फिर वार्तालाप कैसे वास्तव में यह जो वार्तालाप है हमने पढ़ा है शिव के पंचकृत्य वह है सृष्टि स्थिति संहार तिररोधान और अनुग्रह ष्टि में वो सृष्टि करते हैं स्थिति में उसको संभालते हैं और अपने आप में समेटते हैं उसको हम संवार कहते हैं लेकिन इस बीच में जब सृष्टि उपलब्ध होती है बनी होती है या जब उसकी स्थिति होती है उस समय वो दो कृत्य सदा करते हैं एक स्वरूप को छिपाते हैं ये कुर्सी है ये टेबल है ये रामलाल है श्यामलाल है, है हम समस्त भिन्नताओं में जीते है हम भूल जाते हैं कि ये भी शिव है ये भी शिव है ये भी शिव है क्यों क्योंकि उससे विलप्त तो कुछ हो ही नहीं सकता लेकिन वो दृष्टि हमारी नहीं है ये क्या है तिरोधान कहते हैं कि हमको सत्य नहीं दिखाई देता हमारे आंख के सामने है फिर भी सत्य नहीं दिखाई हम कहते हमको भगवान नहीं दिखता है जबकि लगातार दिखता है इंद्रियों से हम कहते नहीं दिख सकता लेकिन इंद्रियों से भी दिखता है सब कुछ जो दिखाई दे रहा है वो क्या है वो परशु के सिवा कुछ भी नहीं है लेकिन हमको वो परशु परशु के रूप में नहीं दिखाई देता हमको वो दुश्मन के रूप में दिखाई देता प्रतिस्पर्धी के रूप में दिखाई देता है दोस्त के रूप में रिश्तेदार के रूप में दिखाई देता है क्योंकि हमारी भिन्नता की दृष्टि है इस भिन्नता की दृष्टि में हमें शिव छिप जाता है हमारा शिव छुप जाता है यह है तिरोधान लेकिन अगला जो है प्रभु का पंचवा कृत्य है वह है अनुग्रह तो उस अनुग्रह में वह अपना पर्दा हटा देते अपना चेहरा खोल देते वह आपको दर्शन दे देते हैं वो बता देते कि मकुर दर्शन देने के लिए ऐसा नहीं है कि वो मुकुट धर के हाथ में त्रिशूल लेके कुछ जटाधारी सिर पर बहूति लगा के आ जाएंगे ऐसा नहीं आएंगे वह आपकी आँख खोल देते हैं तब जब आपकी आँख खुलती है उस समय में प्रलय हो जाता है प्रलय का मतलब होता है संसार लय हो जाता है और सत्य उद्घाटित हो जाता है उसी के नाम प्रलय है। हम प्रलय समझते हैं कि चारों तरफ पानी भरा जाएगा अंधेरा हो जाएगा बिजली चली जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है प्रलय का मतलब होता है जब संसार का लय हो जाता है भिन्नता समाप्त हो जाती है और सत्य प्रकट हो जाता है लय का मतलब होता है विलीन हो जाना और प्रलय मतलब महान विलीनीकरण की महान प्रक्रिया वो प्रक्रिया जो समस्त संसार की भिन्नता को विलीन करके हमें शिव के सार्वजनिक रूप से सामान्य रूप से समस्त समग्रता से दर्शन करा दे समझ में आ जाए कि जो कुछ है शिव है तो पूरा यूनिवर्स एक प्रकाश के आवरण में लिपटा हुआ है और वो प्रकाश का आवरण पर शिव का है दिस होल यूनिवर्स इज इन्वलब्ड इन ए लाइट कॉल्ड शिव तो इस शिव में आवृत इस परम शिव के अनुभव के लिए ये सारा विज्ञान है जब हम उस शिव के अनुभव कर सके उस शिव के बोध को प्राप्त कर सके अब चूंकि ये वार्त, वार्तालाप है तो वो कहती है देवी कि हे देव मैंने सभी शास्त्र पढ़े और शास्त्रों में सार और सार के सार भी पढ़े लेकिन मेरे मन में अभी भी संशय है कि आप कैसे हो मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ जो शुरुआत का वार्ताला वो पूछती है कि क्या आप शब्द राशियों की शक्ति के रूप में हैं शब्द राशि की शक्ति क्या होती है कि मैंने बोला है कुर्सी आपने बोला कुर्सी मैंने आँख मीची आप बोले कुर्सी मेरा समझ में आ गया मेरे अंदर कुर्सी का चित्र बन गया ये मेरे मन के अंदर या मेरी चेतना के अंदर इस कुर्सी का जन्म होता है सचमुच में वो कुर्सी बाहर और भीतर जितना संसार बाहर है उतना संसार मेरे भीतर भी है और दोनों को जोड़ने वाली चीज है वो शब्द राशि इसलिए कहते हैं ना कि जो मात्र का आधार है उस आधार पर संसार की भिन्नता टिकी हुई है तो क्या आप शब्द राशियों की शक्ति के रूप में हो क्या आप नवरूपात्मक हो वो क्या है नवरूप शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या माया प्रकृति पुरुष क्या आप इन रूप में हो क्या ये नवरूप आपका प्रतिनिधित्व करते हैं क्या आप मंत्ररूप हो जो त्रिश्रो बहरों के तीन शिरो को एक रूप कर देते हैं क्या आप नाद बिंदु रूप हो जिसको अर्ध चंद्रिका कहते हैं कि जब आप जब योगी ध्यान करते हैं तो वो नाद और बिंदु का यहाँ पर अनुभव करते हैं अपने आज्ञा चक्र में और उसके बाद में वो अर्धचंद्रिका शक्ति दिखाई देती उसके बाद में निरोधक शक्ति आती जो एक रेखा की तरह मस्तिष्क पर दिखाई देती जो योगी को नीचे नहीं गिरने देती अपात्र को ऊपर नहीं जाने देती हमने थोड़े दिनों पहले भी देखा था तो क्या आप का शक्ति के रूप में क्या आपका वास्तविक स्वरूप अनज है जैसे अक्षरों को बिना स्वर के उच्चारण करना जैसे ह में ह हम भी है और अ भी है ट बोलेंगे तो ट भी है और ट के साथ में अ उच्चारण है लेकिन जब आधा ट लिखते हैं जैसे अट्टा अट्टाहस तो उसमें जो ट आधा है खाली हम उसको बोल के बताए तो वो रूप शिव का बोलते हैं हमने तंत्र शास्त्र की बुक किताबों में पढ़ा है कि अनच यानी बिना स्वर के जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो वो शिव रूप है और जितने शास्त्र हैं वो कहते हैं कि आपको शिव के बोध के लिए अनच का प्रयास करना चाहिए यानी शब्दों को बिना स्वर के उच्चारण करने का प्रयास करें जिससे हमको परादेवी का अनुभव होगा वो परादेवी को बोलते हैं शिव का मुख है शिवमुखी है वो जैसे ही तुम परादेवी में प्रवेश करते हो शिव में प्रवेश अपने आप हो जाता है क्योंकि वो अभिन्न है दोनों या आप शुद्ध शक्ति स्वरूप हैं जो संसार में जितनी शक्ति है जिसके द्वारा सब कुछ चल रहा है जो स्पंदित हो रहा है क्या आप शुद्ध शक्ति स्वरूप वो इस प्रकार के प्रश्न करते वो स्वयं इनके उत्तर जानती है किस स्तर पर परा स्तर वाणी का जो विकास है परा पश्चंती मध्यमा वेखरी वो कहती है कि मुझे तो आप वेखरी वाणी में इसका वर्णन करिए क्या आपका रूप क्या है आपका सत्य क्या है मैंने तो बहुत सारे शास्त्र पढ़े लेकिन सबके बावजूद मेरे संशय नष्ट नहीं हुए तो आप मुझे अपना स्वयं का वास्तविक चित्र बताइए वास्तविक वर्णन कीजिए कि आप कैसे हैं और मुझे वेखरी वाणी में समझाइए या फिर इस तरीके से समझाइए कि मुझे समझ में आ जाए सचमुच में इसका नाम है अनुग्रह ये जो माताजी कर रही हैं ये जो परादेवी जी कर रही है जो भैरवी कर रही है ये इसी का नाम है अनुग्रह क्योंकि शिव ने पंचकृत्य क्रिय सृष्टि करी स्थिति करी संवार किया अपना स्वरूप छिपा लिया और ये जो पाँचवा कृत्य है इसका नाम है अनुग्रह यह पूरा विज्ञान भैरव हम पर अनुग्रह है पूरा विज्ञान भैरव अनुग्रह रूप है यह आरंभ में हमको समझ में आ जाना चाहिए कि विज्ञान भैरव क्या है यह अनुग्रह शिव के स्वरूप को उजागर करने का विज्ञान है ये विज्ञान है बोध है भैरव को जानने का बोध है भैरव को बोध प्राप्त करने का विज्ञान है इसलिए ये वो है जो भैरव के स्वरूप को उद्घाटित कर दे वो विज्ञान भैरव इसलिए पूर्ण विज्ञान भैरव अनुग्रह रूप है तो इसके उत्तर में वो क्या कहते हैं इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं वो साधु साधु त्वृष्टम तंत्र सारम इदम प्रिय बहुत अच्छे बहुत अच्छे साधु साधु वो कहते हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे आपका प्रश्न हे देवी तुम्हारा प्रश्न तंत्र का सार पूछ रहा है तुम्हारे तुम्हारा इशारा किधर है तंत्र के सार की ओर है तुम जानना क्या चाहती हो तंत्र का सार जानना चाहती हो तो गुहनीयतम भद्रे तथापि कथयामित अत्यंत गोपनीय बात बहुत गुह्य बात इजोटेरिक बात लेकिन मैं तुम्हारे सामने इसको प्रकट करूंगा तथापि कथम कथनीय यानी मैं इसके बावजूद तुम्हें कहूंगा यद किंचित सकलम रूपम जो ये सकल रूप सकल का मतलब जिसकी कलना की जा सके कल का मतलब होता है कैलकुलेशन कल का मतलब होता है कैलकुलेशन संस्कृत शब्द है कल तो एक है सकल मीन्स वो जिसकी गणना संभव है और एक दूसरा इसका शब्द होता है निष्कल जिसकी गणना संभव नहीं है जैसे काल की गणना संभव है अंतरिक्ष की गणना संभव है लोगों की गणना संभव है दूरियों की गणना संभव है मकानों की गणना संभव है युगों की गणना संभव है तो वो कहते हैं कि इस रूप में जो तुमको सब कुछ दिखाई देता है योगों के रूप में लोगों के रूप में मकानों के रूप में संसारों के रूप में भुवनों के रूप में जो तुमको दिखाई दे रहा है यत किंचित सकलम रूपम ये जो कुछ तुमको सकल रूप से दिखाई देता है जिसकी तुम गणना कर सकते हो सकल का दूसरा मतलब था सीमित सीमित होगी जब भी तो गणना कर सकोगे जब कुछ व्यापक होगा तो कैसे गणना करोगे इसलिए जो सकल है जो सीमित है जिसकी गणना या कलना की जा सके भैरवश्य प्रकृति तम जिसको हम भैरव रूप से प्रकृत प्रक, जिसकी कीर्ति है भैरव रूप से ये चीज है ये कहते हैं ना त्रिश्रो भैरव रूप शक्ति रूप अर्धचंद्रिका निरुद्ध का शक्ति रूप इस तरह से जो सांसारिक रूप से जो भैरव के रूप में विख्यात हैं तो यद सकलम रूपम भैरवश प्रकृतितम तद सारया देवी विद्ययम शक्र ये इसलिए मैंने इतना यहां पर लिख कर रखा है कि हमारी आंखों के सारे जाल निकालने के लिए जरूरी समझना वो कहते हैं कि ये जितनी बातें लिखी गई हैं अंतिम बात उन्होंने पहली बात बता दी पहले धारणा के भी पहले समझा दी कि तुम जितनी बातें कहते हो यह शक्ट्रजाल है यानी जो जादूगरी करते हैं उसको इंद्रजाल कहते हैं। उसी को संस्कृत में शक्र कहते हैं। तो ये शक्र जालवत है ना जो जादूगर जो दिखाता है वास्तविकता कुछ और होती है दिखता कुछ और है उसी को हम इंद्रजाल बोलते हैं सत्य कुछ और है दिखता कुछ और है तो एक ये तुमको जो कुछ दिखाई दे रहा है ये शक्र है ये इंद्रजाल है इसमें कुछ भी सत्य नहीं है माया स्वप्नोपम ये सब माया की वजह से और स्वप्नवत है जो कुछ जो भिन्नता पूर्ण संसार दिखाई देता है गणनात्मक संसार दिखाई देता है और तुमको भैरव के स्वरूप के रूप में जो भिन्नताएं तुमको दिखाई देती है कि ये भैरव के स्वरूप के रूप में प्रसिद्ध है कि भैरव ऐसा है भैरव वैसा है भैरव वैसा है उसके तीन शिविर हैं अंदर उसका सिर ऐसा है उसका माथा ऐसा है वो जो भिन्नताएं हैं या बिंदु रूप है नादरूप शब्द रूप है शक्ति रूप है जिस तरीके से भिन्न भिन्न बातें हैं मेरे बारे में प्रसिद्ध है वो सब इंद्रजालवत इंद्रजाल या झूठी है असत्य है माया स्वप्नोपम चाहे वह गंधर्व नगर जैसे गंधर्व नगर का भ्रम होता है कि वहां पर गंधर्व नगर था वहां से एक गंधर्व आ गया ये काल्पनिक बातें जैसे हम पुराणों में पढ़ते हैं तो उन काल्पनिक बातों की तरह है इसके आगे वो प्रयोजन भी बताएंगे ऐसा क्यों क्यों काल्पनिक बातों की तरह है और माया और सपने की तरह है और ध्यानार्थम भ्रांत बुद्धि नाम क्रीड़ाबरम ये क्यों है जो भ्रांत बुद्धि है और उन लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जैसे आपको एक डॉक्टर को इंजेक्शन लगाना है तो पहले चॉकलेट दिखा सकता है बच्चे को इधर आजा जा तो वो उस जाल में फंस जाता है और फिर उसको इंजेक्शन लगा हमारा उद्देश्य अच्छा है उद्देश्य अच्छा है लेकिन अच्छे उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है कि तुम इधर आ जाओ चॉकलेट देंगे वो चॉकलेट के नाम से तुम आ गए और तुमको सुई लगा दी सुई लगाना गलत नहीं था सही था सही कार्य के लिए हमको झूठ बोलना पड़ा तो ध्यानार्थ हम भ्रांत जो भ्रांत बुद्धि के लोग हैं उन लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वर्तिनाम जो क्रीडाओं में बाहवे क्रियाकलापों में आडंबरों में डूबे हुए लोग हैं जो विधि में डूबे हुए लोग हैं उन लोगों को सही राह पर लाने के लिए उन लोगों को जो भटके हुए लोग हैं उन सबको सही राह पर लाने के लिए ये ऐसे ऐसे मैंने रूप धरे हैं जो मेरे सत्य से दूर हैं केवलम वर्णितम पुनसाम पुनसाम मैंने उन पुरुषों के लिए केवलम हम वर्णितम पुनसाम विकल्प निहतात्म जो विकल्प निहतात्म लोग हैं यानी जो भिन्नता के संसार में डूबे हुए हैं जो द्वेत के संसार में डूबे हुए लोग हैं उन लोगों को प्रेम से समझाने के लिए उनका ध्यान अपने ओर लाने के लिए कि मत मदभागुत संसार की तरफ कुछ और भी है इधर आ जाओ उन लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनको समझाने के लिए उनको आरंभिक रूप से कुछ लॉलीपॉप देना पड़ता है उस तरह से मैंने ये तुम सबको ये भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन आपको भैरव शास्त्रों में द्वितवादी भैरव शास्त्रों में मिलता है द्व्यतवादी तो भैरव शास्त्र पढ़ो कभी कभी हो जाओगे इतनी आए हैं इतने योगी हैं इतने शिर हैं शिव के इतने मुख हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा अंतिम सत्य ऐसा कुछ नहीं इतना कठिन कुछ भी नहीं है इसके आगे चुकी चढ़ी दी थी मैंने तीन श्लोक और थे ग्यारहवां बारहवा तेरहवा उन तीनों श्लोकों में लिखा है जिस तरह से माता बच्चे को लाड़ू का लोभ देती है लड्डू का लोभ देती है कि मुझे तो पिलानी है कड़वी दवा वो लोभ देती है लड्डू का वो लड्डू का लोभ लड्डू है ही नहीं उसके घर में लड्डू नाम की कोई चीज है ही नहीं उसके बावजूद वो काल्पनिक लड्डू का लोभ देती तू ये दवा पीले फटपट -फट चल जल्दी जल आ फिर लड्डू दूंगी इस तरीके से वो लड्डू का लोभ देती जबकि वो लड्डू तो है ही नहीं एक काल्पनिक लड्डू है ऐसे ही ये कुछ भी नहीं है ये सब बातें काल्पनिक क्योंकि परम सत्य के आगे ये सब नीचे की बात परम सत्य से नहीं पर यह तात्कालिक सत्य है सत्य की दो परिभाषाएं है एक एप्सोल्यूट जो प्लेनरी है एप्सोल्यूट है जिसका कहीं पर तोड़ नहीं है जिसका हम और उद्घाटित नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ऐसा सत्य है जो जड़ है जो अंतिम है जैसे हम अंतिम छोर पे पहुंच जाए एक रेलवे ट्रैक के उसके बाद में रेल को उससे आगे नहीं ले जा सकते तो यह सर्वोच्च सत्य है तो वो सर्वोच्च सत्य और ये सत्य बाकी के जितने सत्य हैं मैं कहूं मैं यहां बैठा हूं मैं सत्य बोल रहा हूं बिल्कुल सत्य है लेकिन परम सत्य है नहीं है आप यहां बैठे हैं ये सत्य है पर परम सत्य नहीं है आज कहें हम संध्या का समय है लेकिन ये परम सत्य नहीं है क्योंकि वो सत्य जो दिशा और काल से न बदले वो परम सत्य परम सत्य की परिभाषा वह है जो दिशा और काल से न बदले वो परम सत्य जैसे आज मैं कहूँ यहाँ संध्या का समय है लेकिन अमेरिका में तो नहीं है कल तो नहीं था आज सुबह तो संध्या नहीं थी इसलिए जो समय के साथ बदल गया वो परम सत्य नहीं है जो काल के साथ भी ना बदले मैं कहूँ मैं जवान हूं लेकिन ये तो आज की बात है कि आप जवान हो कल बच्चे थे कल बूढ़े हो गए तो आप मैं जवान हूं तो आप परम सत्य नहीं बोल सकते तो परम सत्य वो है जो दिक काल कलन से परे हो जो दिशा और काल के मेजरमेंट के बाहर हो जिसको न दिशा नाप सके न ना समय नाप सके दिक काल कलन विकलम जो दिशा और काल के कलन से मुक्त है दिशा घबरा जाए उसको नापने में काल घबरा जाए उसको किस तरीके से मैं उसको अपने में बांधूं क्यों दिशा और काल विकल हो जाते हैं अपने आप में घबरा जाते हैं कि हम कैसे उसको अपने में समेटें समय में कैसे बांधें उस त्रिकाल को समय में कैसे बांधें और उस निर् को हम आयाम में कैसे बांधें वो इसीलिए हम उसको शून्य भी बोलते हैं इस शास्त्र में इसलिए दिशा और काल के कलन से जो विकल है वही परम शिव का स्वरूप है और वो कहते हैं कि जितने आडंबर हैं जितने बाह्य क्रियाकलाप हैं पूजा पाठ हैं तीर्थाटन हैं उपवास हैं इन सब का उपयोग किसी न किसी तरह से उस द्वैत प्रकृति के व्यक्ति को अद्वैत की तरफ आकर्षित करना है इसके अगले जो तीन श्लोक है वो यहां पर लिखना संभव नहीं था कि द्वैत प्रकृति के लोगों को आकर्षित करके अद्वैत तक ले जाने का इसका मतलब जितने हमारे क्रियाकलापात्मक विधि विधान हैं वे सब रास्ते हैं मंजिल नहीं वो एक रास्ते हैं जिन रास्तों पर होके गुजर जाना है जैसे गंगा जी आती है वाराणसी कितना भी प्रिय हो वहाँ रुकती नहीं हरिद्वार कितना भी प्रिय हो रुकती नहीं आगे बढ़ जाती क्योंकि उसका सबसे बड़ा प्रियतम वो समुद्र है जहाँ पर जाके उसको मिलना है इसलिए वो समुद्र पर उसकी निगाह है रास्ते में वाराणसी आए चाहे हरिद्वार आए चाहे कलकत्ता आए वो कहीं भी रुकती नहीं वो सीधे सीधे जाती समुद्र से पहले कहीं विश्राम नहीं लेती ऐसे ही हमारी नजर पर्शु पर हो और जितने भी रास्ते में हम समझें जितने विधि विधानों उन विधानों में कभी ना अटकें ये ही परम समझ है सबसे बड़ी समझ है क्योंकि हम कभी कभी विधि विधानों में ऐसे अटक जाते हैं कि उनको छोड़ना ही नहीं चाहते हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे चिपक जाते हैं दिल्ली के लिए जाने वाली ट्रेन में कि दिल्ली आने के बाद भी उतरती नहीं तो जितने भी द्वैत परात्मक विधि हैं वो रास्ते हैं मंजिल नहीं इस भावना को समझना जरूरी है किसी भी विधि से हम दिल्ली पहुँचें अगर आपको दिल्ली में काम है तो उस विधि की ऐसी स्थिति उस विधि से क्या लेना देना? हम बेलगाड़ी से पहुंचे कि रेल से या हो जाए जो काम है वो करें अगर दिल्ली में कुछ काम है तो रास्ते में हमने किस साधन का उपयोग किया वो महत्व ही कई साधन हैं कई साधन, है, कई साधन. ठेले पे बैठ के भी दिल्ली जा सकते हो आप पैदल भी दिल्ली जा सकते हो आप साइकिल चला के स्कूटर चला के कार चला के हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर से रेल से जा सकते हैं, कई साधन हो सकते हैं लेकिन मूल मतलब साधन से कोई लेने देना नहीं मूल मतलब है हमको वहाँ जाके जो काम है वो करना है ऐसे ही हमको उस आत्मबोध से मतलब है कि सतलब इस नहीं इसमें द्वैत परक साधन है उसका उद्देश्य अद्वैत तक आपको खींच के लाना है और उसके बाद में अद्वैत का बोध हो उसके लिए विज्ञान भैरव एक अनुग्रह है परमेश्वर का परशिव का एक अनुग्रह है जिसके द्वारा आपको यह अनुभव हो सकता है मेरे ख्याल में हमको ये बात बहुत क्लियर हो गई कि हमको द्वैत से अद्वैत पर लाना और अद्वैत का बोध कराने के लिए क्योंकि हमारे भिन्न भिन्न मानसिकताएं है भिन्न भिन्न हमारे बैकग्राउंड हैं हम कहाँ से आए हैं कैसे रहे हैं हमारी मानसिक स्थिति क्या है हमारी शारीरिक स्थिति क्या है हमारे आध्यात्मिक योग्यता क्या है इन सबके भिन्नताओं के कारण इतनी सारी विधियाँ बताई गई जो हमें से भिन्न भिन्न लोगों में से जिसको जो रुचे वो विधि हमारे लिए सार्थक है हर एक को हर एक विधि सार्थक नहीं हो सकती तो इन फंडामेंटल बात को जानने के बाद अपन अब वो कोशिश करेंगे कि जब हम उन विधियों का लें हाथ में जब हम उसका ध्यान करना शुरू करें तो हमारे भीतर एक प्रकाश का अनुभव होगा एक आनंद का अनुभव होगा एक स्थिरता का अनुभव होगा और उस अनुभव को आप नकार नहीं सकते वो इतनी प्रबलता से होगा वो क्षण भर के लिए होगा गुरुदेव कहते हैं कि बिजली की चिंगारी की तरह होगा जैसे तड़ चमकती इस तरीके से अनुभव होगा लेकिन होगा जरूर अगर आप वास्तव में चाहते हो तो निरंतरता से इसको समझते चले जाएंगे कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी विधि आई और आप उसको चूक गए ठीक वैसा ही होता है कि जैसे अंधेरे कमरे में हम दरवाजे ढूंढ रहे हैं और खुले दरवाजे को छोड़ के आगे बढ़ इस तरह से हमको अपना प्रयास ईमानदारी से पूरा करना है जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप हम में हमें से हर एक के अनुकूल कोई ना कोई विधि जरूर आएगी चंदन फोटो कापी लो पहली धारणा है चूंकि आरम्भ करना है इसलिए हम हाँ सबको डिस्टूड पहली धारणा हम सबके हाथ में एक प्रिंटेड पेपर होगा जिसमें उस पहली धारणा के बारे में कोशिश की जाएगी कि हर धारणा एक प्रिंटेड फॉर्म में आपके हाथ में हो ताकि हम घर पर भी इसके ऊपर और चिंतन मनन कर सकें जो जो धारणाएं हम इस तरीके से प्रिंटेड फॉर्म में उपलब्ध कराएं तो कोशिश करिएगा कि इसको हम एक फाइल में लगाते चले जाए ताकि हमारा जब भी उनको रिवाइज करना हो तो हमारे हाथ में रहे तो ये पहली धारणा है ऊर्द्व प्राणों भेदो जीवो विसर्ग आत्मा परोच्च रेत उत्पत्ति द्विताय स्थाने भरनाथ भरिता स्थिति यह पहली धारणा है इसमें पहली धारणा को जानने के पहले जो मूल बातें हमको जाननी थी वो हम पहले समझ चुके हैं कि प्राण क्या है हमने समझ लिया था ये एक जड़ चीज है जो मन और शरीर के बीच में सेतु का काम करती है। ये ऊर्धव गति करती है कैसे गति करती है कि हृदय से निकलती है प्राण की गति हृदय से निकलती है और कहाँ तक जाती है द्वादशांति तक जाती है यह न हृदय जो हमारा भौतिक हृदय से मतलब नहीं है हृदय का मतलब होता है शरीर का केंद्र जो हमारे सीने में केंद्र में होते है। जो चार उंगल बाहर है इसके चार उंगल भीतर हमारे शरीर का जो केंद्र है वहाँ से हमारी श्वास उत्पन्न होती है और वह श्वास ऊर्धव गति करती है और विसर्ग आत्मा का मतलब हम समझ लें विसर्ग आत्मा पर परादेवी को कहते हैं जो विसर्ग का मतलब समझ लें पहले विसर्ग का मतलब होता है जो क्रिएशन के लिए उद्यत है जो रचनात्मकता के लिए उद्यत है विसर्ग का मतलब होता है जैसे हम बीज बो देते हैं काहे के लिए एक फू एक पेड़ विकसित होने के लिए तो हमने क्या किया बीज का विसर्जन किया और उसके द्वारा पेड़ ने अपना रूप ले लिया इसी तरह विसर्ग का मतलब होता है विकसित होने के लिए छोड़ देना ये संस्कृत का शब्द है जो भाषाजनक शब्द भी है लिंग्विस्टिक साइन है जो दो बिंदुओं के रूप में बताया जाता है दो बिंदुओं में से यहाँ पर तात्कालिक रूप से एक बिंदु हृदय है दूसरा बिंदु द्वादशांत है तो ये हृदय से द्वादशांत की यात्रा करती है कौन प्राण प्राण हृदय से निकलता है और द्वादशांत की यात्रा करता है अपान द्वादशांत से निकलता है और हृदय की ओर यात्रा करता है जो हृदय से निकलने वाला प्राण द्वादशांत पर आकर विलीन हो जाता है और द्वादशांत से निकलने वाला अपान हृदय पर आकर विलीन हो जाता है अब आप इसकी कल्पना करें कि जब हम श्वास ले रहे हैं वो श्वास यहाँ से उठ रही है जो हमारे अपने केंद्र से उठ रही है और वो केंद्र से निकल द्वादशांत यानी जो हमारे नाक से बारह उंगल बाहर इसलिए द्वादश द्वादश मतलब बारह अंत है ना बारह की दूरी का अंत बस इस जगह पर अंत हो गया चार चार आठ चार बारह ये बारह की दूरी का जो अंत है बारह उंगलियों की दूरी का अंत है जो हमारे ठीक हृदय के ठीक सामने है वो बारहवीं अंतरिक्ष में बारह उंगलियों की दूरी जो नाक से नापी गई है उस पर जो अंत होता है स्थान उसका नाम है द्वादशांत तो द्वादशांत पर हमारी श्वास प्राण समाप्त हो जाते वहाँ पर वो काहे में बदल जाते हैं वहां पर वो अपने मूल रूप में बदल जाते हैं परा में बदल जाते हैं। एक लहर उठती है और जब वो लहर बैठती है तो किस में बदल जाती है वो समुद्र में बदल जाती है वो लहर उठी जब भी समुद्र ही थी लेकिन हम उसको समुद्र रूप में हमारी दृष्टि से नहीं जान पा रहे थे क्योंकि हमारे ध्यान तो समुद्र पर हमारे ध्यान तो लहरों पे है ये जो कुछ है सब कुछ लहरें तो है ये बिल्डिंग में एक लहर है आप भी एक लहरों में भी एक लहर जो अभी उठी हुई है कल गिर जाएगी हम लहर रूप ही हैं जो कुछ भी ये कागज़ भी लहर रूप है और जो कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ एक लहर रूप है आज उठी हुई है इसलिए एक नाम है ये कागज़ है फलाना व्यक्ति है, है आश्रम में बिल्डिंग लेकिन ये सब लहर बैठ जाएंगी तो कहाँ चले जाएँगी जहाँ से आई और कहाँ से आई समीत से आई समुद्ध में चली जाएगी पराशक्ति से आइए पराशक्ति में चली जाएगी स्वतंत्र शक्ति से आइए स्वतंत्र शक्ति में ही चली जाएगी इसलिए आज ही उठी हुई लहर प्राण की पराशक्ति में चली जाती तो पराशक्ति का एक बिंदु हुआ विसर्गुरु द्वादशांत और दूसरा बिंदु हुआ हृदय इन दो बिंदुओं के बीच में श्वास लगत गति करती अब दूसरी बात निसर्ग के, के बारे में थोड़ा सा समझ लें हम जो हम थोड़ा सा भौतिक शास्त्र समझते हैं और अच्छी तरह समझ पाएंगे कि जो ये सांस बाहर निकलती है, ये सेंट्रीफ्युगल फोर्स अपकेंद्रीय गति केंद्र से दूर जाने वाली गति है, जैसे चंद्रमा आसपास चक्कर लगाता है तो एक अपकेंद्रीय बल जो उसको दूर फेंकने की कोशिश करता है और पृथ्वी का आकर्षण वो केंद्रानिमुख बल है या सेंट्रीपिटल फोर्स है जो उसको अपनी ओर आकर्षित करता दो बल हैं नहीं तो चंद्रमा एक ही जगह पर क्यों रहता अंतरिक्ष में उड़ जाता है वो तो और कहीं अंतरिक्ष में निकल जाता दूर यात्रा पर निकल जाता लेकिन चंद्रमा पृथ्वी के आसपास ही चक्कर क्यों लगा रहा है क्योंकि एक बल है जो पृथ्वी का आकर्षण का बल लेकिन चूंकि वो घूम रहा है तो घूम कोई भी घूमती हुई चीज के ऊपर एक सेंटिफ्युगल फोर्स होता है जो उसको केंद्र से दूर ले जाता है उसको हिंदी में हम अपकेंद्रीय बल बोलते हैं तो अपकेंद्रीय बल चंद्रमा को दूर ले जा रहा दोनों बल बराबर हैं जो अंदर की ओर आकर्षित कर रहा है जो बाहर की ओर दूर ले जा रहा है जो बराबर है इसलिए वो संतुलन में वहीं बैठे हमने पढ़ा हुआ कि जियो स्टेशनरी सेटेलाइट भेजते हैं जिसके द्वारा हमारे टीवी चैनल वगैरह हम देखते हैं कि मोबाइल पे बातें करते हैं कि हमारा एक सैटेलाइट स्थापित कर दिया उसके द्वारा हमारे टी चैनल हमको सुनाई देते हैं इस पर बातें करते हैं हमारा जी सिस्टम चलता है हमारे इंटरनेट चलते हैं इन सबको चलने के पीछे एक जियो सैटेलाइट होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है वो क्यों नहीं नीचे गिर जाता है वो आयुष्मान पर अटक कैसे जाता है क्योंकि वो इतनी तेजी से घुर्णन करता है कि उसका अपकेंद्रीय बल उसको दूर फेंकना चाहता है पृथ्वी की आखिरी शक्ति पास खींचना चाहती है और दोनों के बीच में एक संतुलन होता है जितना बल बाहर लगता है उतना बल अंदर लगता है इसलिए वो जियो स्टेशनरी वहीं पर टिकार हमको ऐसा दिखता है कि यहीं पर है सचमुच जिस तेजी से पृथ्वी रही है उतनी ही एंगुलर मोमेंट वो भी घूम रहा है उतने भी गति से वो भी घूम रहा है जैसे हमारी पृथ्वी अगर 90 डिग्री घूमने के लिए 12 घंटे 6 घंटे का समझ लेती तो वो भी 90 डिग्री घूमने के लिए 6 घंटे का समय लेगा इसलिए हमको हमेशा एक ही जगह पे दिखाई देता है ताकि हम यहाँ से कुछ संकेत भेजें वो पूरी पृथ्वी वापस प्रसारित कर दे। इस तरीके से इंटरनेट टी ये सब चीज़ें क्यों समझा क्योंकि ये इससे आज संबंध रखती इस बात ये बात इससे हमारी पहली धारणा से संबंध रखती तो अब बल होता है जो बाहर की तरफ भेजता है और एक होती है केंद्राभिमुख बल या सेंट्री फ्यूगल सेंट्री फोर्स जो केंद्र की ओर खींचता है इससे दो बल होते हैं ऐसे ही संसार की सारी रचना इन दो फोर्सेस के बीच में जो सेंट्री फोर्स है वो रचनात्मक है जो केंद्र से दूर ले जाता है वो रचनात्मक है जो अंदर से शहर निकलता है उसका हम सृष्टिबीज बोलते हैं क्योंकि वो रचनात्मक जो सांस बाहर निकलती है वो स की आवाज करती है उस स को हम क्या बोलते हैं सृष्टि बीच क्योंकि वो क्रिएटिव फोर्स है जो केंद्र से बाहर आता है वो क्रिएटिव फोर्स है जो हमने वर्षों से पढ़ते आए कि केंद्र है और उसके आसपास संसार है हम उस मॉडल को हमेशा शुरू से पढ़ते आए छः बरस से तो केंद्र से बाहर संसार है तो केंद्र के बाहर निकलने वाला हर फोर्स कैसा होगा सेंटेफिकल फोर्स जो केंद्र से बाहर ले जाए वो सेंट्रफ्यूगल फोर्स है या अपकेंद्रीय बल है ये अपकेंद्रीय बल का प्रतीक जो सांस बाहर निकलती है वो अपकेंद्रीय बल का प्रतीक है अब जो सांस अंदर जाती है वो केंद्राभिमुख बल का प्रतीक है सेंट्रिक फोर्स का प्रतिनिधित्व करती है जो बल इसलिए वो क्या कहते हैं सेंट्रिक फोर्स का मतलब होता है जो केंद्राभिमुख है जो केंद्र की ओर आ रहा है जो केंद्र क्या आ रहा है वो क्या हो रहा है संवार हो रहा है सीधी बात है जो केंद्र की ओर आएगा वो केंद्र में जब विलीन हो जाएगा तो क्या होगा षष्टि का संवार हो जाएगा प्रलय हो जाएगा संसार उस रूप में नहीं रहेगा जिस रूप में है वो शुरू हो जाएगा इसलिए सारा वो सेंट्रिक्टिटल पी, फोर्स या केंद्र भी मुखबल अब इसको कन्फ्यूज नहीं हो जाएं इतने घबरा जाए कि और क्या क्या पता दिया डॉक्टर साहब ने आज पता नहीं फालतू की बात ऐसा नहीं है बहुत आसान सी बात है जैसे हम एक हाथ में एक रस्सी लें और उसके किनारे पर एक पत्थर बांध दें उसके से गोल गोल घो है ना तो गोल गोल घुमाएंगे तो क्या होगा एक चक्र में वो पत्थर गोल गोल घूमेगा तो इसको उस चक्र में बनाए रखने के लिए क्या जिम्मेदार है जो रस्सी का जो तनाव है वो उसको अपनी ओर खींचता है बाहर नहीं जान देता और उसका सेंट्रिपिकल फोर से जो पत्थर भागना चाहता है है ना उसमें और रस्सी के तनाव में एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है और वो एक वक्री गति करता रहता है गोल गोल घूमता रहता है इसलिए वो न भागता है न घुमाने वाले के हाथ में टकराता हमेशा एक चक्रीय गति करता रहता है ना? तो इसमें जो दो बल हैं ऐसा ही बल मौलिक बात है कि शिव भी इन मौलिक दो बलों से ही संसार की रचना और संवार करता है और जब वो घूमता रहता है वो स्थिति कितनी एक छोटी सी रस्सी को घुमाने के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि संसार कैसे चल रहा है जो संसार केंद्र से निकल के परिधि तक आया है वो सेंटिफिकल फोर्स उसी का प्रतिनिधि यह प्राण है जो अंदर केंद्र से हृदय से निकलकर द्वादश तक जा रहा है ये साइंटिफिकल फोर्स है और इसके विपरीत जो बाहर से निकलकर श्वास भीतर तक आ रही है जो केंद्र भी मुख्य है ये दूसरा बल है ये सौहार बीज इसलिए इसको सौहार बीज बोलते हैं क्यों? कि ये केंद्र की ओर जा रहा है, जो केंद्र की ओर जाता है वो सौ हो जाता है उसका स्वरूप नाश हो जाता है और वो क्या बन जाता है शिवरूप हो जाता है तो कितने सीधी सीधी सी बात है कि जो बाहर की ओर उन्मुख है वो क्रिएटिव फोर्स या रचनात्मक ऊर्जा है जो केंद्र की ओर उन्मुख है वो सौहार ऊर्जा है इसलिए जब बाहर श्वास निकलती उसको हम सृष्टि बीज बोलते हैं और जो सांस अंदर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं अपान बोलते है। अपान या उसको बोलते हैं जीव जीव भी उसी का नाम है जीव इसलिए बोलते हैं कि उसके बगैर जीवन संभव नहीं है जब आप सांस भीतर लेते हैं तब ही जीवन स्थिर होता है तो जब हम सांस भीतर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं जीव उसका ही नाम अपान है और उसका ही सिग्निफिकेंस है सेंट्रिक पेटल फोर्स यानी केंद्राभिमुख बल याने वो बल जो संहार करता है अब ये कि अब विज्ञान भैर बड़ी अच्छी बात बताता है वो कहता है कि चाहे छोटी सी छोटी चीज हो चाहे पूरा ब्रह्मांड क्रियाएं एक जैसी आप भी शिव हो आप भी यहां पर क्रिएशन करते हो डिस्ट्रक्शन करते हो क्रिएशन करते हो डिस्ट्रक्शन करते हो और अगर आप इसके प्रति जागरूक हो तो आप इक्कीस बार जब अपने आप करते इसी को बोलते अजपा गायत्री अजपा जब जब सांस बाहर निकलती है तो क्रिएट करती है ये संसार का विस्तार करती है और जब अंदर आती है कि संसार को वापस शिव में डाल देती फिर बाहर निकलती है तो संसार का फिर क्रिएशन होता संसार की रचना होती जब वो सांस फिर अंदर जाती है तो संसार नष्ट होते शिव में एक तो शिव शक्ति शिव शक्ति शिव विश्व शिव विश्व इस तरह की भावना से हम श्वास को कन्वर्ट कर सकते हैं ध्यान में एक गहरा ध्यान जहाँ पर कि भीतर है शिव बाहर संसार मैं शिव ये संसार ये संसार मेरा अपना क्रिएशन क्योंकि मैंने ही तो क्रिएट किया जैसे मैं बीज से सांस बाहर डालता हूँ प्राण इस संसार को प्राणित कर देता हूँ इसलिए उसका नाम है प्राण मैं इस ब्रह्मांड को प्राणित कर देता हूँ इस ब्रह्मांड को चेतन कर देता हूँ ये ब्रह्मांड मेरी चेतना से चेतन है जो मेरी आत्मा है वो इस ब्रह्मांड की जनक तब भी तो जाऊ बोल पाऊंगा मैं शिव हम तभी मैं जान पाऊंगा कि मैं ही शिव हूं मैं ही क्रिएटिव हूं क्योंकि यहां से मैंने क्रिएशन शुरू किया और ब्रह्मांड कर गया और जब मैंने सांस भीतर ली बीच सं मैंने समस्त ब्रह्मांड को अपने में समेट लिया और अंदर जाके वो शांत चित्त एक बूंद में समालिया सब कुछ आयाम विहीन बूंद समय विहीन बूंद िकाल कलम विकलम वो वहां पर बैठा तो इस तरह से जब मैं श्वास को ध्यान में परिवर्तित करूंगा अब यहां पर व्याख्याओं के और अलग अलग संतों के हिसाब से कुछ दो तरीके हैं या तो आप इन दो बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करो और इनके उस क्षण पर ध्यान केंद्रित करो जब वो श्वास पलटती जब अंदर गई हृदय में वो हृदय से बाहर निकली गई क्या थी अपान निकली क्या प्राण और वो प्राण गई बाह में द्वादशांत पर बारह उंगली दूरी पर गई और वहां पर जाकर विलीन हो गई और विलीन होने का क्षण बहुत छोटा सा है इसको बोलते विश्रांति ये विश्रांति अत्यंत अल्प है और यहां से फिर अपान शुरू हो जाता हमको ध्यान करना है उस क्षण पर जब ये प्राण नहीं है जब यह अपान भी नहीं है जब वो शुद्ध सम्मित है इस तरह जब हम ध्यान उन दोनों बिंदुओं पर करेंगे तो भैरव भाव हृदय में अनुभूत होगा ये ऋषियों का कहना है कि जब हम इस तरह ध्यान करेंगे तो भैरव भाव हृदय में ध्वनित होगा इसके लिए हमको करना क्या है कुछ भी नहीं शांत चित्त बैठे आरंभ में शांत चित्त बैठो आरंभ में अकेले में बैठो आरंभ में एकांत को पसंद बाद में आप रेल में बैठकर भी ये कर सकते हैं ऑफिस में बैठ के बैंक में बैठ के या किसी भी जगह आप नहाते धोते भी कर सकते हैं, क्योंकि श्वास की गति तो हर जगह चल रही है और जब आप अच्छा प्रयास करेंगे तो आपको नींद में भी चालू रहेगा ये ध्यान ये जब क्यों इसके प्रति जागरूक होना महत्वपूर्ण है इन दो बिंदुओं के प्रति क्योंकि हम क्रिएट कर रहे हैं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं क्रिएट कर रहे हैं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं क्रिएट करते हैं ना, रचना करते हैं संसार की और उसको अपने आप में समेट हैं श्वास जब बाहर निकालते हैं तो क्रिएट करते हैं संसार को प्राणित करते हैं जब वापस लेते हैं अपान में तो उसको वापस ले लेते हैं सारे संसार को और संसार को अपने हृदय में सम्भाल लेते हैं तो जब ये ध्यान हमारा प्रबल से प्रबलतम होता चला जाता है उस समय हमारे हृदय के अंदर भैरव भाव का जागरण होता है ये भैरव भाव ही हमारा उद्देश्य क्योंकि हम जानते हैं इंद्रियों के द्वारा इसको पकड़ा नहीं जा सकता इसको कैसे समझ लो कि आपके रक्त के अंदर अरबों खरबों की संख्या में लाल रक्त कणिकाएं हैं क्या कोई लाल रक्त कणिका आपके गर्दन पकड़ सकती है अरे वो मेरा हिस्सा है वो मेरे को कैसे पकड़ लेगा क्योंकि वो मेरी वजह से उसका अस्तित्व है तो वो मेरे अस्तित्व को कैसे खतरे में डाल सकते ऐसे ही हम शिव को पकड़ नहीं सकते क्यों नहीं पकड़ सकते क्योंकि जो कुछ है वो शिव ही है पकड़ने के लिए उसके बाहर जाना पड़ेगा उसकी सीमाओं को देखना पड़ेगा किसी को पकड़ने के लिए उसकी सीमा पे जाना पड़ता है इसको पकड़ना है तो इसकी सीमा पर जाना पड़ेगा जब सीमा ही नहीं उसकी तो उसको कैसे पकड़ेंगे इसलिए उसका एहसास हमारे भीतर होता है और ये सबसे अच्छा तरीका है कि सृष्टि स्थिति संहार का जो हमारा क्रम है उस क्रम में हम उस भाव को पकड़ पाते वैसे ये इसको तो आप घर जाके पढ़ ही लेंगे ये तो आपके लिए ही है ये जो फोटोग्राफी है तो घर पे ले जाएंगे यहाँ पर हम इस बात को समझ लें कि जब हम इसका ध्यान करें इन दो बिंदुओं पर स्ट्रेस करें दो बिंदुओं पर ध्यान करें एक भीतरी रक्त बिंदु और दूसरा हमारा बाहरी बाहव दादोशान और इन दोनों बिंदुओं में कहा का ध्यान करना है मैं अंतिम बात बताता हूं फिर उसके बाद आज की बात खत्म अगली बार हम इसका थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर अगली धारणा पर आ जाएंगे ध्यान किस चीज का करें इन बिंदुओं पर क्षेमराज जी कहते हैं कि एक सर्वोदित क्रिएटिव फोर्स है सर्वोदित यूवर अराइजन हमेशा उदित एक क्रिएटिव फोर्स जिसको आप अनुदित नहीं कर सकते इसलिए उसका नाम है सर्वोदित हृदय के भीतर क्रिएशन करने के लिए उद्दत एक ऐसा क्रिएटिव फोर्स है ऐसी जो लगन है ऐसी जो रचनात्मक ऊर्जा है जो संसार को क्रिएट करना ही चाहती है उसको आप रोके नहीं सकते उसके पहले बिंदु पर कि जब वो क्रिएशन करने के लिए उद्दत है उसके पहले बिंदु पर उसको बोलते हैं कौंध उस पहली कौंध के ऊपर हमको ध्यान केंद्रित करना है क्रिएटिव फोर्स पहली कोण पर जब ध्यान केंद्रित करते हैं कि अब यहाँ सर प्राण निकला और अब इस संसार में समा जाएगा और संसार से प्राण अपान के रूप में लौटा और मेरे हृदय में समझा इसलिए मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ मैं ही अपने आप में इसको समेट रहा हूँ इसलिए इस चीज़ को जब हम ध्यान करेंगे तो इस बिंदु और उस बिंदु के अंदर वो शक्ति उस शक्ति के अंदर वो प्रथम स्पंदन जिसके द्वारा वो संसार को प्रकट करने के लिए उद्दत आगे बढ़ा जैसे अपन आएंगे तो हो तो सकते हैं अपन 10-5 मिनट इसको डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हमने पिछले अगले दिनों में छः दिनों में इसका प्रयास किया अगर किया तो हमने कैसा महसूस किया क्या हमको उससे कोई डिफिकल्टी भी समझने में क्योंकि आज की तारीख में हमारे पास हमारे गुरुदेव हैं माँ प्रभाद देवी जी जिनसे हम इसके बारे में और भी दिशा निर्देश ले सकते इसलिए हम इस पर खुलकर चर्चा करें हो सके तो इसको घर पर जाके कई बार पढ़ें इसको प्रयोग में लाने की कोशिश करें क्योंकि अक्सर हिंदू शास्त्रों में एक विशिष्टता होती है जो पहली चीज़ होती है वो सर्वोत्तम होती है आप अगर ईशा वास्तु उपनिषद भी ले लो पहला उपनिषद है और उसकी पहली लाइन ले लो पहला श्लोक ले लो ईसा वास्तव इदम सर्वम यद अपने आप में पूरे सनातन धर्म को इन दो में समेट लिया सर्वा में जो कुछ है ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, के कुछ भी नहीं। जगत, जो कुछ है जगत में ईश्वर के सिवा जो कुछ है वो अकल्पनीय क्योंकि सब कुछ ईश्वर है यह किंचित जगत्यान जगत त्यन भूंजी था उसको त्यागपूर्वक भोगो यह उदाहरणा सनातन धर्म की जो है कि उसे त्यागपूर्वक भोगो कितने विशिष्ट है यानी आपको सुख और दुख दोनों आते हैं लेकिन जब सुख आते हैं तो हम मोहपूर्वक भोगते हैं और जब दुख आते हैं तो घृणापूर्वक भोगते हैं कि कब बीत जाए सुख आते तो सोचते बीते नहीं कहीं बीत ना जाए दोनों धारणाओं को काटती बल्ती उसको त्यागपूर्वक भोगो सुख आया समझ लो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा दुख आया समझ लो ये भी बीत जाएगा इस तरह उसको त्याग पूर्वक भोगो तेन त्यकते न त्याग पूर्वक तेन त्यकते नुंजिता भुंजता है ना भोगना तेन त्यकते नुंजिता माँ गृध कश्यु धनम किसी और के सुख दुख पर या उसकी किस्मत पर या उसके प्रारूप पर निगाह मत करो क्यों कि वो अपने कर्म करके आया तुम तुम्हारे वो कहते तो वो इतना सुखी उसने तो ऐसा करा फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ उसने इतने पाप कर रहा फिर भी देखो कितना सुखी वो देखो ऐसा कर रहा फिर भी होते क्योंकि हम दूसरों पर जैसे ही निगाह करते हैं हमारी निगाह अपने पर से चुप जाए हम दूसरों पर क्यों निगाह करें क्योंकि उसने क्या किया है तुम्हें नहीं मालूम तुमने खुद किया है तुमको वो भी तो नहीं मालूम इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी लाइन चलें तो कितना सुंदर तरीका है समझाने का कि ईसा वास्तव निगम सर्वम यद किंचित जगत हम जगत जगत अनुपुन्यता माँ ग्रदस धनम ही किसी को भी ले लो चाहे जपु साहब ले लो एक ओंकार सपना चाहे शिवसूत्र ले लो जो पहले सूत्र में समझा देता है चैतन्य बात सब कुछ परम सत्य चैतन्य है बस एक लाइन में समझ आती उससे सारी बात अगर समझ में आ गई तो ज़िंदगी में दूसरी लाइन की जरूरत ही नहीं ऐसा ही हमारा हर शास्त्र पहला इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी पहली धारणा को खूब ध्यान से समझे पड़े इसके बाद की एक सौ है और हैं जो भी वक्त के साथ में हम पढ़ते चले जाएंगे जो भी समय लगे उसकी हमको चिंता नहीं एक हम इस पर लगातार इसके ऊपर ध्यान देते हैं तो आज इसमें